श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय पंडित जी की श्रद्धा भक्ति वृद्धि का कारण प्रथम परिचय के इस प्रेम तथा आकर्षण के कारण श्री राम कृष्ण देव तथा पंडित जी और भी कई बार मिले तथा उसके फलस्वरूप श्री राम कृष्ण देव की आध्यात्मिक स्थिति के संबंध में पंडित जी की धारणा और भी अधिक गहरी हो गई थी पंडित जी को इस दृढ़ धारणा के उत्पन्न होने का एक विशेष कारण भी हमने श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुना है पंडित पद्मलोचन जी वेदांतोक्त ज्ञान विचार के साथ तंत्रोक्त साधन प्रणाली का भी बहुत दिनों से अनुष्ठान करते आ रहे थे एवं इस अनुष्ठान का कुछ कुछ फल भी उन्होंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष किया था श्री रामकृष्ण देव कहाँ कहा करते थे कि जगदम्बा ने पंडित जी की साधन लब्ध शक्ति के बारे में उन्हें एक गोपनीय बात बतला दी थी उन्हें यह विदित हो गया था कि साधना से संपन्न होकर पंडित जी की इष्ट देवी ने उनको वरदान दिया था जिससे वे उस समय तक अगणित पंडित सभाओं में दूसरों के द्वारा अजय रहकर अपने प्राधान्य के अक्षुण्य बनाए रखने में समर्थ हो सके थे पंडित जी के समीप सर्वदा एक लोटा तथा एक अंगोछा रहता था किसी प्रश्न की मीमांसा के लिए अग्रसर होने से पूर्व वे उस हाथ में उसे हाथ में लेकर इधर उधर थोड़ी देर घूम लेते थे तत्पश्चात मुँह धोकर तथा कुल्ला करके वे उस कार्य में प्रवृत्त होते थे उनकी यह रीति सदा से रही थी पर इस रीति या अभ्यास का कारण जानने का कभी किसी को कोई आग्रह नहीं हुआ था और न इस बात की कभी किसी ने कल्पना की थी कि उसमें कोई गूढ़ कारण विद्यमान है उनकी इष्ट देवी के निर्देशानुसार ही वे ऐसा किया करते थे और इस प्रकार आचरण करने के कारण ही दैव बल से उनके भीतर शास्त्र ज्ञान विचार शक्ति तथा प्रतिभा शक्ति जागृत हो जाती थी जिससे वे दूसरे के लिए अजेय बन जाते थे पंडित जी ने इस बात को कभी किसी से यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी व्यक्त नहीं किया था पंडित जी की इष्ट देवी ने एकांत में ऐसा करने के लिए उनके हृदय में प्रेरणा प्रदान की थी और वे भी तभी से लगाकर लगातार उसी अक्षुणतया पालन करते हुए दूसरों के अज्ञात रूप से उसके फल को प्रत्यक्ष कर रहे थे श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि जगदम्बा की कृपा से उस बात को जान लेने के पश्चात एक दिन अवसर पाकर उन्होंने पंडित जी के विदित हुए बिना उनका लोटा तथा अंगोछा छिपा रखा अब तो पंडित जी अपनी इन वस्तुओं को न पाकर उपस्थित प्रश्न की मीमांसा में प्रवृत्त न होकर जस्तता के साथ इन्हीं को ढूंढने लगे। बाद में जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि श्री रामकृष्ण देव ने ऐसा किया है तब तो पंडित जी के आश्चर्य की सीमा न रही साथ ही जब उन्होंने यह अनुभव किया कि श्री राम कृष्णदेव ने सब कुछ जानबूझ कर ही ऐसा किया है तब तो पंडित जी से रहा नहीं गया और वे साक्षात इष्ट बुद्धि से उनकी स्तवन स्तुति करने लगे तभी से पंडित जी श्री रामकृष्ण देव को साक्षात ईश्वरावतार मान कर उनके प्रति तद भक्ति किया करते थे श्री रामकृष्ण देव कहते थे पद्मलोचन इतना बड़ा पंडित होकर भी यहाँ मेरे प्रति इस प्रकार विश्वास भक्ति किया करता था उसने मुझसे कहा था स्वस्थ होने के बाद समस्त पंडितों को बुलाकर सभा का आयोजन कर मैं सबसे कहूँगा कि तुम ईश्वर अवतार हो मैं देखूँगा कि कौन मेरी बात का खंडन करता है मथुर बाबू ने किसी समय अन्य किसी कारणवश जितने भी पंडित थे सबको बुलाकर कर दक्षिणेश्वर में एक सभा का आयोजन किया था पद्मलोचन निर्लोभ अशुद्ध प्रतिग्राही नैष्ठिक ब्राह्मण था सभा में वह उपस्थित न होगा यह सोचकर उससे आने के निमित्त अनुरोध करने के लिए मथुर बाबू ने मुझसे कहा था मथुर बाबू के कथनानुसार मैंने उससे पूछा था कहो तुम दक्षिणेश्वर नहीं आओगे उसने उत्तर दिया तुम्हारे साथ चंडाल के घर जाकर भी मैं भोजन कर सकता हूँ कैवर्त के घर पर सभा में उपस्थित होना कौन सी बड़ी बात है काशीधाम में पंडित जी का निधन किंतु मथुरबाबू द्वारा आमंत्रित सभा में पंडित जी को उपस्थित नहीं होना पड़ा सभा के आयोजन से पहले ही उनकी अस्वस्थता विशेष रूप से बढ़ जाने के कारण श्री रामकृष्ण देव के सजल नयनों से विदा लेकर वे काशी धाम चले गए सुना जाता है थोड़े ही दिन बाद वहां उनका निधन हो गया